मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माय रंग दे बसंती चला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे बसंती चोला हो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 अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे बसंती चोला वे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार तो आज साहब जब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना तो पता है आपको आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई आ, आज इतनी जल्दी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं अरे साहब हम बाहर जाने वाले हैं ना इसलिए बाहर मतलब अरे हैदराबाद के बाहर यार दुनिया आ, के बाहर नहीं ठीक है ना तो चलिए साहब तो नमस्कार के बाद बात शुरू होती है नमस्कार तो ये जो नमस्कार आया ना आपके पास ये इस वक्त इसलिए इतनी देर से आया क्योंकि इसके पहले फ़ोन पर चर्चा चल रही थी अब साहब फ़ोन पर जब चर्चा चलती है देखिए हम तो कहते हैं ना बातें करते रहिए बातें चलती रहेंगी तो साहब यहाँ तो हमारी पत्नी इस मामले में आगे रहती हैं बातें करना वो छोड़ नहीं सकती पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को ढूँढ उनसे फ़ोन पर चर्चा चलती रहती है मैं वास्तव में उनसे बात करने के लिए मुझे समय निकालना पड़ता है मतलब अपना नहीं उनका समय निकालना पड़ता है कि कब उनको फुर्सत मिलेगी कि रूबरू भी बात कर सकें हालांकि आप में से कुछ लोग मुझे ये सलाह ज़रूर देंगे तो क्यों ना फ़ोन पर बात कर ली जाए हाँ बात बहुत अच्छी है बहुत बार ऐसा भी मुझे लगता है कि अगर मैं भी एक कॉल करूँ ना मगर साहब होता क्या है ना जब भी आप कॉल करिए तो उनका फ़ोन हमेशा इंगेज मिलता है चलिए साथ तो एक बात तो ये हो गई अब उसके बाद पहले जितनी रास्ते की बातें हैं ना वो कर लेते हैं तो पहले आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते का गाना मैंने आपसे कहा था कि एक मशहूर और मरूफ ऐसे व्यक्ति की फिल्म का गाना है जो कि फिल्मों में संगीत और नृत्य पर बहुत जोर देते हैं और बहुत से लोगों ने समझ लिया कि मैं वी शांताराम की बात कर रहा हूँ हाँ साहब तो गाना था मगर उस गाने में नृत्य का लेना देना नहीं था वो गाना बिल्कुल सीधा साधा था ए मालिक तेरे बंदे हम देखिए आज मैं गाकर नहीं सुना पा रहा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास गायक नहीं है इस वक्त गायक मतलब गायिका जी इस वक्त मेरे पास नहीं है वो इस वक्त फ़ोन में व्यस्त हैं तो चलिए साहब मौका लगेगा तो आपको वो गाना सुनवा भी दूँगा मगर आपको बता तो दिया मैंने अब इस हफ्ते का गाना तो इस हफ्ते का गाना आपके लिए ये रहा क्योंकि मैं इस हफ्ते में आपको हिंट नहीं देने वाला हूं तो चलिए साहब गाना आपके लिए ये है पहचान पहचान लीजिए जब आप पहचान लेंगे तब हम वापस अपने गुरुओं की बात पर चलेंगे वे गुरु, गुरु जी लोग जो थे ना उस जमाने में यानी जब हम कक्षा दस में थे तो उनको ये गीत संगीत नृत्य इन सब चीजों से बहुत ही भीषण थी हमको आज भी याद है कि हमारे साथ में एक लड़का पढ़ता था मुझे उसका नाम तो भूल गया मगर एक रोज प्रेयर के टाइम पर उसने वो लाइन में पीछे खड़ा होकर कुछ कैटकॉल कर दिया कैटकॉल मतलब उसने कुछ हा हू ऐसा कुछ आवाज निकाल दिया हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत भले आदमी थे प्रिंसिपल साहब ने उसको कुछ नहीं कहा प्रिंसिपल साहब कैलाशनाथ नाथ श्रीवास्तव जी थे तो श्री कैलाश श्रीवास्तव जी ने कुछ नहीं कहा मगर जो हमारे क्लास टीचर थे ना उनको ये बात बहुत बुरी लगी क्लास टीचर लाइन के पीछे खड़े हुआ करते थे और हमारे वो जो हमारे साथी सहपाठी जो थे वो भी लाइन में पीछे ही खड़े थे भैया मैं नया नया उस स्कूल में भर्ती हुआ था यानी कॉलेज में नया नया भर्ती हुआ था ज़्यादा लोगों से परिचय नहीं था मगर चूँकि मैं कदम छोटा था तो मुझे आगे खड़े होने का मौका मिलता सबसे आगे हमारे श्री विजय कुमार चौहान जी खड़े होते थे उसके बाद मेरा नंबर आता था खैर साहब मास्टर साहब ने उसको पहचान दिया और भैया क्लास शुरू हुई इत्तेफाकन पहला पीरियड भी क्लास टीचर महोदय का ही था वो आए भाई साहब और उन्होंने उस लड़के से कहा तुम अपने को रीता फरिया समझते हो रीता फरिया उस जमाने में मिस वर्ल्ड हुई थी हिंदुस्तान की महिला बोले एक तो तुम ये बदतमीजी करते हो और ऊपर से ये रंग बिरंगी बुशर्ट पहनकर आए हो यानी कि वो यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया था उसके पैंट यूनिफॉर्म वाली थी मगर कमीज वो कुछ रंग बिरंगी उस पर चित्रकारी बनी हुई थी किसकी बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूं एक अपने तो साहब गाने बजाने की बात खत्म हुई अब चलिए वापस आते हैं गुरुओं की बात पर तो जैसा मैंने कहा अभी तक मैंने आपको जो भी अपने गुरु लोग बताए वो कक्षा दस के थे अब आपको ये बताऊं कि कक्षा ग्यारह तो मुझे लगता है पलक झपकते ही बीत गई देखर? क्योंकि कक्षा ग्यारह के बारे में हुँ. मुझे ना तो कुछ याद आ रहा है हुँ. और ना ऐसा कुछ उल्लेखनीय मैं सोच पा रहा हूँ साहब जाते तो जरूर थे मगर मुझे लगता है पढ़ने से ज्यादा ही कुछ और करते होंगे क्योंकि उस साल मुझे याद है कि पहली बार मुझे 40 परसेंट से कम नंबर मिले थे सब सब्जेक्ट्स में मिला के शायद 34 या 35 परसेंट नंबर थे ना ना पिटाई नहीं हुई उस समय तक पता नहीं क्यों उस बार पिटे नहीं क्योंकि शायद मुझे लगता है कि जब ग्यारहवें क्लास की छुट्टी हुई ना उस समय बहुत पढ़ाई किया तो तो जब ये पढ़ाई न, तो ये पढ़ाई शुरू की ना, नतीजा हुआ कि और दोनों की पढ़ाई मुझे लगता है कि मैंने बारहवीं क्लास में ही की बारहवीं क्लास के जब गुरुओं की बात करता हूँ तो मुझको याद आते हैं एक श्री के.पी सिंह जी जो फिजिक्स पढ़ाते थे के सिंह जी के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो बहुत ही सिंसियर टीचर थे यानी उनसे आप कोई हंसी मजाक किसी किस्म की उम्मीद नहीं कर सकते थे वो पढ़ाते और पढ़ाते ही थे और कुछ नहीं और उनका व्यक्तित्व जो था वो भी कोई बहुत आ, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं था जो छाप छोड़ जाता या तो शायद व्यक्ति व्यक्तित्व मतलब जैसे साधारण थे बिल्कुल कॉमन मैन की तरह वहीं पर साहब हमारे एक केमिस्ट्री के टीचर थे श्री आत्माराम जी हाँ। आत्मा राम जी पीटने में भी माहिर थे और साहब मैं तो ये कहूँगा कि मैं यदि ऐसा सोचू कि अध्यापक वो कोई मुझे बहुत प्रभावित नहीं कर सके अध्यापन के तौर पे क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट शायद कमी मेरे में रही होगी मगर जैसे कि फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट मुझे कभी पसंद नहीं आया क्योंकि वो अक्सर हम लोग से कहा करते थे याद कर लो क्यों होता है इसका जवाब बहुत कम मिलता था तो तो सोच के बताना होता था ना अब साहब मैं ये तो नहीं जानता हूं, मगर शायद फिजिक्स हाँ। जो था उसमें ये था था उसमें कि भाई स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण मिलता था, यहां पर स्पष्टी नहीं मिलता पर नहीं ऐसा भी कहा जा सकता है मगर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ श्री वी के राय जी का हाँ। वी के राय जी वास्तव में यदि कहा जाए कि गणित की समझ उन्होंने ही विकसित कराई हमारे साथ यानी कि उन्होंने वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कक्षा में हर बच्चे को कोशिश करते थे कि वो पीछे न छूट जाए और उसके लिए वो भरसक प्रयास करते थे और मुझको आज भी मैं चूँकि मैं बोर्ड पर लिखने का बाद में नौकरी करने के दौरान जब पढ़ाता था कुछ दिनों के लिए तो मुझे बोर्ड पर लिखने का अवसर मिलता था तो मुझे पता है कि बोर्ड पर लिखना कितना थकाने वाला काम होता है परंतु साहब वो एक, एक प्रश्न को दो बार तीन बार चार बार भी बोर्ड पर करने को तैयार रहते थे और साहब उसका नतीजा क्या होता था कि हम लोग उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में किताब में जहाँ भी होता था करने की पूरी कोशिश करते थे अब साहब ये तो विकेराय साहब थे उन्होंने गणित का हम लोगों को बहुत मतलब बहुत ही अच्छे टीचर थे और विकेराय साहब के बारे में कहा सिर्फ ये जा सकता है कि वो अपने भावों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते थे यानी अगर उन्हें बहुत खुशी भी हो रही है तो न तो वो एक्सप्रेस होता था जो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है वो भी एक्सप्रेस नहीं होता था भावों को छुपाकर रखना शायद मैंने पहली बार किसी के चेहरे पर अगर जो देखा तो उन्हीं के चेहरे पर देखा अच्छा आपको एक बात और बताऊं उस टाइम में पहली बार हमको यह समझ में आया कि अगर क्लास में पीछे बैठा जाए तो वहां पर जाकर आप आराम से मैगजीन कहानी की किताबें उपन्यास ये सब पढ़ सकते हैं तो साहब उस जमाने में वो भी शुरू कर दिया था यानी पीछे बैठना, क्योंकि अब ग्यारहवें बारहवें में कोई हमसे ये नहीं कहता था कि आप छोटे हैं इसलिए आगे बैठिए जैसे दसवें क्लास तक आप छोटे हैं इसलिए आपको आगे बैठाया जाता था ग्यारहवें बारहवें में ऐसा कुछ नहीं था खैर तो और बारह आराम से निकल गया अब यहां पर मैं आपको एक और अध्यापक की बात बता रहा हूं जो कि हमारे स्कूल के नहीं थे परंतु जो मेरे गुरुओं में से शायद सबसे ऊपर स्थान पाएंगे वो हैं श्री द्वंद्वराज सिंह श्री द्वंद्वराज सिंह हमारे लिए एक जिसे कहते हैं घर पर पढ़ाने आने वाले एक अध्यापक थे श्री द्वंद्वराज सिंह को उस समय ढूंढकर लाया गया जिस समय की मैंने आपको पहले बताया था कि योगेंद्र राय साहब ने कहा था कि यह लड़का हाई स्कूल में पास नहीं हो पाएगा और साहब तब यह हुआ कि भाई गणित में बहुत कमजोर है तो इसको मजबूत करने के लिए द्वंद जी की खोज की गई वो यूपी कॉलेज के रिटायर्ड हेडमा उ परंतु पिताजी ने उनसे इतना अनुन विनय किया कि वो तैयार हो गए आने के लिए वो घर पर आते थे मुझे आज भी याद है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व छ फुट से ज़्यादा लंबे थे वो धोती कुर्ता पहनते थे और उनके बड़ी बड़ी मूछे थी मोटे फ्रेम का चश्मा उनकी आँखों पर रहता था जब वो आते थे तो मैं और मेरा भाई हम दोनों उनके वो चौकी पर बैठते थे तखत पर आकर बैठ जाते थे और हम दोनों भाई उनके अगल बगल टेबल के दोनों ओर बैठते थे और साहब श्री द्वंद्वराज सिंह जो थे वो हम लोगों को गणित और अंग्रेजी इसका अभ्यास करवाते थे मैं आपको बता सकता हूं कि आज मुझे जितनी भी गणित आती है और अंग्रेजी अंग्रेजी तो शायद उसके बाद भी पढ़ी होगी अच्छा, अच्छा। मगर गणित जितनी भी आती है उसका आधारशिला सिर्फ श्री द्वंद्वराज सिंह ने किया। हम ये बता दें कि इस बात को कुछ नहीं कुछ नहीं तो भी एक लाख बार तो हमको बता दिया होगा। हाँ गणित समझ उन गुरुजी के देन है। बस गणित क्या होती है और क्यों होती है ये उन्होंने समझाया नंबर से खेलना मैंने उन्हीं से सीखा और साहब मैं आपको सही बता रहा हूँ मुझे लगता है कि शायद सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च तक में उन्होंने मुझे कक्षा एक से लेकर के दस तक की गणित पढ़ा दी वा, और, आ, और तारीफ उसी आप के चलते तारीफ आप लोगों की जो आप ने लगन से, हाँ साहब मैं बिल्कुल पक्की बात कर सकता हूँ कि उन्हीं के चलते रेखा गणित में यानी जो पेपर टू होता था गणित का ज्योमेट्री उसमें हुँ। मुझे पचास में उनचास नंबर मिले थे और जो अंक गणित और बीज गणित वाला पेपर था उसमें चौवालीस <laughs> नंबर मिले थे एक सवाल गलत कर दिया था वो उनकी वजह से नहीं वो था क्या उस सवाल में कुछ एक गुणा करना था मल्टीप्लाई करना था और साहब हमने आठ छाली करके हम आ गए जब हमने आके गुरु जी को बताया कि साहब हमने ये किया है उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया उन्होंने कहा बेटा तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया साहब अब मुझको जो दुख हुआ सो हुआ मगर मैं समझ सकता हूं कि एक गुरु होने के नाते उनको बहुत दुख हुआ था खैर साहब तो मैं द्वंदराज सिंह जी को बस इतना ही कह सकता हूं कि उनके हाथ भी काफी चलते थे मगर उसकी सेवा जो थी वो मेरे भाई को ज्यादा मिली मुझे थोड़ी कम मिली अंग्रेजी में उनका एक बेसिक प्रिंसिपल था वो था ट्रांसलेशन वो ग्रामर ग्रामर पे कहते थे जब तुम ट्रांसलेशन करोगे तो ग्रामर अपने आप आ जाएगी, आ जाएगी।, सुधर जाएगी। और साहब बस मुझको याद है कि उन्होंने एक बार करजन टू नेहरू एंड आफ्टर आई डोंट नो किसकी किताब है करजन से नेहरू और उसके बाद ऐसा करके किताब है उन्होंने उस किताब के दोनों प्रतियां मंगवाई अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी हम लोग एक दिन एक आदमी जो था वो हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करता था और एक आदमी अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करता था और साहब अगले दिन वही उलट जाता था साहब मैं आपको सही बता रहा हूं कि करजन से नेहरू एक तो वो किताब पढ़ने का अवसर मिला उसके बाद वो ट्रांसलेशन और उन्हीं से मैंने सीखा कि शॉर्टकट नहीं होते जब आप किसी चीज का अभ्यास कर रहे हो तब शॉर्टकट नहीं चलता है और लॉन्ग कट की शिकायत बर्दाश्त नहीं थी उनकी तो साहब मैं यही कह सकता हूं कि उन गुरुजी ने हमको एक ऐसी नींव दिया जिससे कि बहुत कुछ मैंने पाया अब चूंकि मैं उन अध्यापकों की बात शुरू कर चुका हूं जो स्कूल के अलावा थे तो यहां पर मैं बजाय सीरियल ऑर्डर में चलने के मैं एक और अध्यापक का जिक्र करना चाहूँगा वो साहब हैं श्री बचाऊ सिंह जी अरे श्री बचाऊ सिंह जी अध्यापक से ज्यादा एक बड़े भाई के रोल में थे मित्र नहीं अरे? वो गाइड के रोल में थे हमेशा से श्री बचाऊ सिंह जी भी यूपी कॉलेज के अध्यापक थे उन्होंने शायद सत्तर वगैरह में एमएससी कर लिया था तो हम लोगों से पाँच छः साल बड़े रहे होंगे साहब सत्तर नहीं और पहले ही एमएससी कर लिया था क्योंकि उनहत्तर सत्तर में तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई उस समय वो यूपी कॉलेज में लेक्चरर थे यानी वो ग्रेजुएशन की क्लासेस को पढ़ा रहे थे फिजिक्स।, फिजिक्स जी हाँ अगर मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट समझ में आया है और मैं आज भी अपना सबसे प्रिय विषय फिजिक्स को ही कहता हूं तो वो सिर्फ उनकी वजह से उन्होंने मुझे ये समझाया कि फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो आपको ये बताता है कि कोई भी चीज क्यों होती है तो उस क्यों का जवाब फिजिक्स से मिलता है बस अब ये एक लाइन थी उनकी उसको पकड़ लिया। और जब वो पढ़ाते थे तो उस समय वो एक ही बात पूछते थे यानी कि अगर वो आ, मतलब किसी स्पेक्ट्रम के बारे में भी बता रहे हो तो वो ये पूछना नहीं भूलते थे कि तुम्हें ये समझ में आया कि ये यहाँ पर क्यों है अगर वो हीट पढ़ा रहे होते थे तो पूछते थे कि भैया ये जो हीट की बात कर रहे हो इसमें और कौन सी एनर्जी आ रही है ये भी सोचते हो क्या तो साहब उन्होंने सोचने का और क्यों का जवाब ढूंढने का बिल्कुल का अभ्यास उन्होंने अभ्यास करवाया कर हम देखते हैं आप भी जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं ना आप उनको कहते हैं आप उनको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वो सोचें समझ के पढ़ी हुई बात से जवाब को ढूंढ और सही जवाब को ढूंढकर बताने की कोशिश करना करेंट साहब मुझे लगता है कि उस समय ये सब आत्माएं जो है ना ये मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती हैं कुछ लोग भी होंगे भाई? नहीं भाई तो उनकी मतलब एक सूक्ष्म शरीर तो इधर उधर घूम सकता है न okay. तो साहब उनकी बातें तो बचाओ सिंह जी मतलब मुझको आज भी ख्याल है कि हमारे एक मित्र हैं श्री तनवीर हैदर साहब तो हम और तनवीर हैदर साहब एक रोज बै... हम बीएससी में थे उस टाइम पर हम लोग कुछ पढ़ रहे थे मतलब घर पे हमारे पढ़ाई चल रही थी और मुझे या अच्छी तरह से याद है कि मैग्नेटिज्म का चैप्टर था वो हमारे जमाने में मैग्नेटिज्म की बात जब हो रही थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि विद्युत प्रवाह के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पैदा होता है ये सवाल ये बी में पढ़ाया जा रहा था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने पता नहीं कैसे करते करते ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर हम इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकते हैं तो क्या कोई ऐसी रेल की पटरी बन सकती है जिसमें कि जब ट्रेन वहाँ से गुजरे तो उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा हो जाए और वो पटरी से ऊपर उठ के ट्रेन चले और धीरे से उस ट्रेन के उस करंट को ऐसे आगे बढ़ाया जाए कि वो ट्रेन जो है पटरी से ऊपर उठकर चलती रहे ये तो सच्चाई है नहीं नहीं वो आज ऐसी ट्रेन हैं मगर जब हमने ये बात सोची तो हम लोग उसको पूरा डिटेल में तो नहीं सोच सके मगर कुछ ना कुछ इसके बारे में विचार ज़रूर किया जब साहब विचार किया ना तो उस वक्त हम लोग शायद रात का नौ बज रहा होगा हम और हैदर हम लोगों ने सोचा कि यार ये तो आ, नोबेल प्राइज जीतने वाला विचार है <laughs> और साहब हम लोग उस वक्त बीएससी के शायद पहले साल में थे उस समय बीएससी दो ही साल का होता था तो बीएससी पार्ट वन और पार्ट टू इस तरह का था तो पहले साल में थे बस भैया हम लोगों ने साइकिल उठाई और चल दिए बचाओ सिंह जी के घर की तरफ उनका घर घर के यहां से से किलोमीटर दूर था, तेजी साइकिल चलाते हुए शायद बजे तक उनके घर भी गए, वो बेचारे खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा बताओ बताओ क्या बात है और उन्होंने खाना खाते खाते ही हम लोग की बात सुनी और एक कॉपी पर जो हम लोगों का विचार था ना उसकी ड्रॉइंग बनाई उन्होंने कहा कि हाँ बात तो तुम लोग ठीक कहते हो मगर ये फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं है ये इंजीनियरिंग की बात है शायद पहली बार ये अफसोस हुआ कि यार हम इंजीनियर क्यों नहीं बने ये अफसोस हम कई बार और भी करते अभी कर चुके होंगे मगर उस समय ये अफसोस जरूर हुआ हमने कहा साहब इंजीनियर में और हम लोगों में क्या फर्क तब उन्होंने उन्होंने ही समझाया कि इंजीनियर वो काम करता है जो हम सोचते तो साहब ये भी एक हमारे लिए शिक्षा ही थी और मैं यही कह सकता हूं कि ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रही है हमारे लिए और हमने बाद में इस शिक्षा का बहुत मतलब इस बारे में बहुत विचार विमर्श भी किया तो खैर बचाव सिंह जी हमारे संपर्क में हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्ष पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और वो तब भी पढ़ा रहे थे यानि कि वो व्यक्ति जो सन 70 में पढ़ा रहा था वो सन 19 में भी 17 18 में 17 18 में भी पढ़ा रहा था मुझे आशा है कि वो अभी भी पढ़ा रहे होंगे स्वस्थ होंगे सानंद होंगे उनका बेटा मुझे मालूम है कि वो यूपी कॉलेज में ही टीचर हैं तो मुझे आज भी याद है कि वो जब हम लोग उनके घर गए थे तो वो बच्चा ज़मीन पर खेल रहा था तो उन्होंने कहा था कि बच्चे ज़मीन पर खेलते हैं उसी से उनको मजबूती आती है खैर साहब हाँ हाँ वो अर्थ कनेक्ट वाली बात थी तो साहब खैर तो बचाओ सिंह जी का जिक्र कर दिया अब आ, मैं एक बात और बता दूं कि बीएससी कर यानी इंटरमीडिएट में मुझे हाई स्कूल से ज़्यादा नंबर मिले क्योंकि ग्यारहवें में तो नहीं पढ़ाई की थी मगर बारहवें में पढ़ाई भी की और शायद कुछ बेवकूफ़ी वाली गलतियां नहीं की वो आ गई ना? शायद थोड़ी सी आ भी गई होगी उसके बाद साहब यह हुआ कि अब इंटरमीडिएट के बाद तो घर से बाहर जाना पड़ सकता है पिताजी उस वक्त इलाहाबाद में नौकरी कर रहे थे और साहब इलाहाबाद में हमको एडमिशन भी मिल गया यानी कि पहले लिस्ट जो निकली हाँ। उसमें इलाहाबाद में एडमिशन मिल गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पी ग्रुप बीएससी में, Physics, Maths, में। हाँ। और बी एच यू में पहली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया है? मगर BHU में IT में भी भरा था हाँ। उस समय वो BHU एच यू इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता था BHU एच यू इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त के बेसिस पर होते साब वहाँ पर होते थे। भी एडमिशन मिल गया मगर वो जमाना था यानी कि ये बात है सन उन्नीस सौ उनहत्तर की उनहत्तर में इंजीनियर इस कदर बेकार घूम रहे थे कि कोई गिनती नहीं मतलब गिनती तो होगी मगर मुझे नहीं मालूम तो और साहब हाँ मगर उस वक्त ये तो एप्टीट्यूडीट्यूड की बात नहीं थी उस समय यह था कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बीएससी करना है तो साहब हमको एक मौका मिला कि अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाएं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जा के जो कुछ हुआ उसके बारे में अगले हफ्ते तब तक के लिए आपसे अनुमति लेंगे क्योंकि समय हो चला है भैया हाँ, तो इस एपिसोड में ना ये भी हम लोग चाहते हैं कि नीचे प्रोग्राम चल रहा है स्वतंत्रता दिवस का तो बीच बीच में जरा आवाज का व्यवधान अरे आवाज तो, का व्यवधान हो रहा है आप कम से कम आ गयी ये बड़ी मेहरबानी की आपने तो समय निकालकर कर कहा थी अब इसके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं क्यूँकी कहने का मतलब झगड़ा शुरू करना हो जाएगा भाई देश का फंक्शन है इतना बड़ा अरे आप देश के फंक्शन से बाद में कितने लोगों को फोन पर चर्चा कर रही थी वो देश की बात है या परिवार की बात दुविधा में न डाली हमको वहाँ गाना और लोगो ऐसी मिल के आ गए यहाँ अपने लोगों से जिनसे शुरू शुरू बात करते थे अभी भी थोड़ी थोड़ी बात कर ली ठीक है साहब चलिए तो फिर आप अनुमति लेते हैं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 जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे आज उसी को पहन के निकला पहन के निकला आज उसी को पहन के निकला हमों का टोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला